अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार संपन्न हुआ था पंचम मंत्र का विचार प्रारंभ होना है इसमें तृतीय चतुर्थ इन दो मंत्रों के द्वारा समष्टि कार्य उपाधि की उत्पत्ति बताई गई परपुरुष है समि उपाधि की उत्पत्ति होने से माना गया तद उपाधिक चैतन्य की भी उत्पत्ति हुई समष्टि सूक्ष्म कार्य उपाधि चैतन्य है हिरण्यगर्भ और समष्टि स्थूल कार्य उपाधि है विराड सर्वभूतांतरात्मा शब्द से कहा गया भले ही विराड हिरण्य गगर्भात्मक तत्वान्तर से व्यवहित प्रतीत हो रहा है लेकिन वह हिरण्यगर्भ जिस पुरुष का कार्य है उसी पुरुष का कार्य है विराट भी इसे बताया गया अब आगे आने वाला जो अवशिष्ट ग्रंथ है वह ये बता रहा है कि जैसे समष्टि सूक्ष्म स्थूल उपाधि का कारण दिव्य पुरुष है वैसे ही समष्टि सूक्ष्म तथा स्थूल कार्य के प्रति कारणभूत दिव्य पुरुष ही वेष्टि सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल कार्य का भी कारण है कार्य मात्र हाँ तो कार्य मात्र चाहे वो समष्टि हो या वेष्टि हो इसी पर पुरुष का ही कार्य है इसलिए पर पुरुष से अभिन्न है अभिन्न होने से पर पुरुष के ज्ञान से समष्टि समष्टिवेष्टि विभागों में विभक्त सब कुछ जाना जाता है ये बताना है तो वेष्टि कार्य भी इसी पर पुरुष से उत्पन्न हुआ इसे बताने के लिए आ रहा है पंचम मंत्र पंचम मंत्र का अवतरण जो भाष्य है इसे देखिए पंचाग्नि प्रजा पंचाग्निद्वारण चाह संस प्रजायन्ते इति प्रजाते तो पंचाग्नि द्वारा जो प्रजा संसार को प्राप्त करती है वह भी इसी पर पुरुष से उत्पन्न होती है इसे बताने के लिए यह मंत्र प्रारंभ हो रहा है तस्माद अग्निशमिधो यस्य इत्यादि इसका उच्चारण कर लें समिधो यस्य सूर्यः तस्माद्निशो यूर्य सोम पजन्य रेतः पृथिव्याम्रेत सिोषिताया बभी प्रजा बी तो संूता को सर्वनाम प्रकृत दिव्य पुरुष का परामर्शक है। दिव्यो इत्यादि मंत्र में वर्णित जो पर है उसका परामर्शक है तस्मात तस्मात् शब्द और यह बता रहा है कि इसी से द्यूलोक उत्पन्न हुआ है जैसे अग्निर्मूर्धा चक्षुसी चंद्र सूर्यो इस मंत्रस्थ प्रथम पद अग्नि का दिवलोक यह अर्थ था ऐसे यहां पर भी अग्निशब्द का अर्थ है दिवलोक तो तस्मात यानी इसी परपुरुष से अग्नि यानी दिवलोक तो द्यूलोक की उत्पत्ति हुई और द्यूलोक की विशेषता बताई जा रही है अग्नि अग्निशब्दित समीधो यस यस्य यानी यूलोक सूर्य समीध समीध का अर्थ है अवभाषक प्रदीप्त करने वाला प्रकाशित करने वाला तो लोक का अवभाषक है सूर्य इसलिए युवलोक सूर्यः समिध इव समिध जैसे अग्नि का प्रदीप्त करने वाला अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है काष्ठ ऐसे दिवलोक को प्रदीप्त करने वाला है आदित्य तो सूर्य जिसका समिधा के तरह समिधा है वह दिवलोक उसी पर पुरुष से उत्पन्न हुआ है जिस पर पुरुष से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ जिस पर पुरुष से विराड़ उत्पन्न हुआ उसी पर पुरुष से उत्पन्न हुआ है दिवलोक और दिवलोक निवासी जो हैं देवता देवता शरीर को पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में कहा गया सोम तो आगे कहते हैं कि सोमात सोमात्जन्य जायते कहो या प्रसूत कहो तो सोमात यानी द्यूलोक निवासी जो इंद्रादि शरीर है उन्हीं शरीरों से परजन्य जो द्वितीय अग्नि है पंचाग्नि विद्या में प्रथम अग्नि है द्व्यूलोक द्वितीय अग्नि है परजन्य और उसमें आहुति पड़ती है सोम की सोम हैं द्यूलोक निवासी जो देवता उन देवताओं का दिवलोक निवास में निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म भोग करके जब क्षीण हो जाता है और जो अवशिष्ट कर्म रहता है कर्मशेष जिसे कहा जाता है और वो जो शेष कर्म है उसके अनुसार फिर मृत्यु लोक में आकर के जन्म होना है तो देवता शरीर उस समय फिर पानी पानी हो जाता है जैसे ही उनको ये ज्ञात होता है कि अब यहाँ नहीं रह सकते यहाँ रहने के लिए आवश्यक जो पुण्य चाहिए था वो समाप्त हो गया ये सुनते ही पानी पानी उनका शरीर हो जाता है और वो परजन्य लोक में आता है उसके साथ फिर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत, भूत सूक्ष्म वो सब भी आ जाता है परजन्य में तो परजन्य का संवर्धक हैं एक प्रकार से सोम पर्जन्य तो जलीय लोक हैं और जल का संवर्धन हो जाता है इसी देव स्वर्गलोक के निवासी प्राणियों के शरीर का पानी पानी होकर के परजन्य में आ जाता है तो संवर्धन हो रहा है ना, इसलिए ये कहा गया कि सोमात परजन्य जाए थे तो दिवलोक निवासी सोम नामक शरीरों से परजन्य निष्पन्न होता द्वितीय अग्नि आगे है कि ओषधय फिर परजन्यात, ऐसा पंचम अंत तो का ध्यान कर लेना तो परजन्यात पृथिव्याम ओषधय संभवंती ऐसा लगाना तो परजन्य जो पृथ्वी लोक पर आया हुआ है बादलों से माध्यम से तो वहाँ से फिर परजन्य से पृथ्वी लोक में औषधि उत्पन्न होती है औषधि हैं ब्रह यवादि गेहूं, चावल दाल आदि ये उत्पन्न हुए उनसे संश्लेष हो जाता है वो अनुसई जीव का जो स्वर्ग में इंद्रादि देवता के रूप में था वह लोक में आया लोक से बारिश के माध्यम से पृथ्वी लोक में गिरा और पृथ्वी लोक में पर्जन्य से औषधि यानी गेहूँ चावल आदि के पेड़ पौधे बड़े और उनसे संश्लिष्ट होकर के गेहूँ चावल आदि से संबंधित होकर हो जाता है ये जीव और फिर उसका कहते हैं पुमान रेतह योशितायाम सिंचती तो जो तृतीय अग्नि है पुरुषाग्नि एक तीसरी अग्नि तो है पृथ्वी पृथ्वी अग्नि में औषधि के रूप में आया और चतुर्थ अग्नि जो पुरुष पुरुषाग्नि है भोजन आदि के माध्यम से वह भूत हुआ पुरुष पुरुषाग्नि में चला गया और फिर पाचन क्रिया के माध्यम से सप्तम धातु रूप बना उससे संश्लेष हुआ और उस सप्तम धातु से संश्लिष्ट पुरुष अग्नि से वह पंचम अग्नि योषित के साथ संश्लिष्ट हुआ और फिर वहां जाकर के श्वेत केतु के प्रति राजा का ये प्रश्न था ना कि वो जानते हो पांचवी अग्नि में कैसे आप पुरुष इस नाम वाला हो जाता है आप यानि ये भूत सूक्ष्म तो भूत सूक्ष्म का पंचम अग्नि में संस्लेष होने पर मनुष्य यह नाम आ जाता है पुरुष यानी ये स्थूल शरीर बन जाता है कैसे बन जाता है तुम जानते हो क्या यही प्रश्न था ना न पुरुष नाम हो जाता है का मतलब वही भूत सूक्ष्म शरीर बन जाता।, तो बन जाता है तो इसलिए पंचम अग्नि से संश्लिष्ट जो अनुसयी जीव है जो स्वर्गलोक में इंद्रादि के रूप में था यहाँ पृथ्वीलोक में आकर के फिर पंचम अग्नि में मनुष्यादि बन जाता है तो वह भी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता तो बभी प्रजा यानी अनेकों प्रकार की प्रजा फिर इसी तस्मात्षात् ये जो प्रकृत पुरुष हैं पर पुरुष उसी से उत्पन्न हुई यानी स्थूल सूक्ष्म तथा स्थूल कार्य दोनों भी वेष्टि स्थूल कार्य और वेष्टि सूक्ष्म कार्य यानी कार्यक्रम संघात मूल पुरुष से ही उत्पन्न हुए ये बताया गया तो ये जो लिखा था उत्तरण भाष्य में शुरू में पंचाग्नि द्वारेणा यहाँ पंचाग्नि बताई जा रही है टीका में परजन्य द्यूपर्जन्य पृथ्वीपुरुषित सु पंचसु अग्निदृष्टे हे श्रुत्यंतर चोदित्वात् तद्वार तो लोक परजन्य पृथ्वी पुरुष और स्त्री इन पांचों में छांदोग्य तथा बृहदारण्य श्रुति ने अग्निदृष्टि का विधान किया है छांदोग्य श्रुति और बृहवार्य श्रुति में विधान हुआ अग्निदृष्टि का इन पांचों में इसलिए इनके द्वारा जो शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग में जाने वाले वे भी संसार को ही प्राप्त करते हैं जिस क्रम से वक्रम वहां पर बताया गया है तो मंत्र की व्याख्या रूप भाष्य है कि तस्त पर पुरुषा प्रजावस्थान विशेषपो अग्नि स विशिष्यते यस्य सूर्य सीध इव सीध तो स विशिष्यते यहाँ जो पूर्ण विराम है ये अनावश्यक है तो तस्मात परस्मात तस्मात्स्मात्षात् अने मूल पुरुष से ही अग्नि जायते जायते पद का ध्यान कर लेना अग्नि उत्पन्न होता है अग्नि क्या है तो अग्नि है दिवलोक अग्नि को दिवलोक के रूप में दिखाने के लिए ये बताया विशेषण अग्नि का कि प्रजा अवस्थान विशेष रूप प्रजा शब्द से लीजिए देवरूप प्रजा इंद्रादि देवता रूप जो प्रजा उनका अवस्थान विशेष है अग्नि यानि स्वर्गलोक दिवलोक तो प्रजाअवस्थान विशेष रूप का अर्थ निकला रूप अग्नि और उस दिवलोक रूप अग्नि का एक विशेषण है स सूर्य सम, समिधो यस्य सूर्य यूर्य तो सूर्य न ही दिवलोक समिध्यते तो सूर्य के द्वारा ही दिव दिवलोक समिद्ध हो रहा है प्रदीप्त हो रहा है जैसे काष्ट से अग्नि प्रदीप्त होता है तथो ही दिव लोकात निष्पन्नात सोमात परजन्यो द्वितीयो अग्नि संभवती तो उस दिव लोक में निष्पन्न हुआ जो सोम नामक देवता शरीर है उसी से द्वितीय अग्नि परजन्य प्रकट होता है और तस्माच्च परजन्यात औषधय पृथिव्या संभवन्ति और तस्माच्च परजन्यात यानि द्वितीय अग्नि से जो पृथ्वी में गिरा हुआ है परजन्य के रूप में वह उससे औषधियाँ उत्पन्न होती हैं तो पुरुषाग्नो औषधिभ्य पुरुषाग्नोभूताभ्य चतुर्थग्नि पुरुष में आहूत इन औषधियों से यानी चावल दाल आदि के माध्यम से ये औषधियां हैं उपादान भूताभ्य सप्तम धातु का उपादान कारण है जो भुक्त अन्न है उसी से उसी का परिणाम सप्तम धातु हैं इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में उपादान के पास में थोड़ा शेष करने के लिए टिप्पणी कार कहते हैं भूताभ्य ऐसा तो पुमान अग्नि रेतह पुमा योशिति सिंचती स्त्रियाम इति तो चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि से संबंधित हो जाता है जो औषधि का अंतिम परिणाम है वह एवं क्रमेण बभीर यानी बह्य प्रजा ब्राह्मणाद्या पुरुषात परस्मा संप्रसूता समुत्पन्ना इस प्रकार ये वेष्टि अनेकों प्रकार के कार्यक्रम संघात उत्पन्न हो जाते हैं उसी परमेश्वर से और ये जो कर्म तथा कर्म फल हैं और कर्म के साधन भूत मंत्रादि हैं ये सब भी मूल पुरुष से ही निष्पन्न होते हैं इसे बताया जा रहा है षष्ट मंत्र में षष्ठ मंत्र का अवतरण भाष्य है किंच कर्म साधनानि फलानि साधना फलानी चाह कर्म साधना अनेक रूप साधन और फलानी यानी कर्म का फल ये सब भी उत्पन्न होता है उसी पुरुष से तस्माद यानी मूल पुरुषात पुरुषात्व प्रश्न हुआ कि कथम यानी मूल परमेश्वर से ही कैसे कर्म के साधनभूत मंत्रादि तथा तो कर्म एवं कर्म फल निष्पन्न हो रहा है क्रियाकारक, फल, परमेश्वर से ही कैसे निष्पन्न होता है कथम से पूछा गया उसका उत्तर दिया जा रहा है षष्ट मंत्र में तस्मादुन सि दीक्षा याश्चर्े क्रतवो दक्षिण संवत्सरस् योका सोमो यूर्य यत्रा हाँ। तो तस्माच तस्मात ये सर्वनाम पूर्व मंत्र में जैसे प्रकृत पुरुष का परामर्शक था ऐसे यहाँ पर भी पर पुरुष का परामर्शक है और उसी परमेश्वर से रिक साम और येजू नामक जो मंत्र है कर्म के साधनभूत कर्म के प्रकाशक मंत्र निष्पन्न हुए ऋचाएँ <clears throat> हैं नियत अक्षर होते हैं पादों में जिनके ऐसे वैदिक श्लोक मंत्र कहलाते हैं ऋचा कहलाते हैं और साम हैं पांच भक्तिक साप्तभक्तिक ऐसे अवांतर भेद हैं उनके दो भक्ति शब्द का अर्थ है अवयव तो पांच अवयव वाले या सात अवयव वाले जो ऋग मंत्र हैं जिनको गा करके बोला जाता है उन्हें कहा जाता है शाम और येजु है वाक्य एक प्रकार से वेद के जो नियत अक्षर पाद वाले नहीं होते निश्चित अक्षर और पाद की संख्या नहीं है जिन वेद वाक्यों में ऐसे वेद वाक्यों को येजू कहा जाता है तो रिक हो गए वे मंत्र जिनमें नियत अक्षर वाले पाद होते हैं साम हो गए जिनको गा करके बोला जाता है ऐसे पांच भक्तिक साप्त भक्तिक साम और यजु हैं वैदिक वाक्य और दीक्षा तो दीक्षा है एक प्रकार से यजमान का कर्तव्य यजमान का जो कर्तव्य होता है उसे कहा जाता है दीक्षा मौंजी बंधन आदि ये सब दीक्षा कहलाता है और यज्ञ अग्निहोत्रादि यज्ञास्त सर्वे अग्निहोत्रादि कर्मों को यज्ञ कहते हैं और क्रतवो तो क्रतु भी यज्ञ विशेष है जो यूप से युक्त होता है यूप कहते हैं खम्भों को तो यूप युक्त जो यज्ञादि निश्चित संख्या होती है यूपों की यज्ञशाला निर्माण होता है ना उसमें और फिर यज्ञांग पशु आदि को बांधने के लिए भी एक निश्चित यूप होता है अलग अलग दिशाओं में तो वह क्रतु कहलाते हैं तो भाष्य में लिखा कि क्रतवो सयुपा यज्ञा सयुप यज्ञ क्रतु कहलाते हैं और दक्षिणा यज्ञ की दो पत्नी मानी गई है श्रद्धा और दक्षिणा तो दक्षिणा भी यज्ञ में आवश्यक होता होती है जो यजमान के द्वारा व्रत ऋत्विक है उन्हें जो दक्षिणा दी जाती है एक पहले तो गौदान ही गौधनी था ना, तो एक गाय से लेकर के सर्वस्व दान तक की दक्षिणाएं, वो दक्षिणा ये भी कर्म का अंग है और संवत्सर यानि काल कर्मांग है वो भी और यजमान भी कर्म का कर्ता रूप अंग है कारक और लोका और लोक है कर्म के फलभूत लोक स्वर्गादि कर्मफलभूत तो लोक का विशेषण है सोमो यत्र पवते तो जहाँ यानी जिस स्वर्गलोक में कर्मफलभूत तो स्वर्गलोक में सोम स्वर्गवासियों को पवित्र करता है पवते यानी पुनाति पवित्र करता है और यत्र सूर्य और जहाँ पर सूर्य अवभाषित होता है द्योलोक का कर्म फलभूत है द्व्यूलोक उसका पहले समिधा है ना इसको सूर्य को इसलिए वहाँ तपति यानी प्रदीप्त होता है द्योलोक को प्रकाशित करता है तो यत्र सूर्य तप तपति पद का आधार कर लेना ये दो विशेषण हो गए यत्र योम पवते और यत्र सूर्य तपति ते लोका वे कर्म फलभूत लोक भी ऊपर से जोड़ देना ये एव पुरुषा जायन्ते इसी पुरुष से निष्पन्न होते हैं यानी क्रिया कारक फल ये सब ब्रह्म आ, अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहा है इसलिए अक्षर ब्रह्मात्मक ही है भाष्य को देखिए तस्मात्षात्च यानी नियत अक्षर पादावसाना गायत्री आदि छंदो विशिष्टा मंत्रा तो तस्मात्च इसमें ऋच पद का अर्थ करते हैं रिच मंत्रा ऋचाय हैं वेद के मंत्र कौन से वेद मंत्रों को ऋचा कहा जाता है तो कहते हैं जो नियत अक्षर पादावसान है और गायत्री आदि छंदों से विशिष्ट हैं ऐसे मंत्रों को ऋक कहा जाता है गायत्री आदि सात वैदिक छंद है तो गायत्री आदि सात वैदिक छंदों में से कोई ना कोई छंद विशेष जिन मंत्रों का है और निश्चित अक्षर नियत अर्थ निश्चित अक्षर हैं पादों में जिस जिन मंत्रों के जिन मंत्रों के पादों का अवसान यानि समापन निश्चित अक्षरों से होता है ऐसे मंत्रों का मंत्रों को ऋचा कहा जाता है ऋचह शब्द से ग्रहण करना और साम पदार्थ बताते हैं कि साम पांच भक्तिकम साप्त भक्तिकंच स्तोभादि गीत विशिष्टम तो स्तोभ शब्द का अर्थ है निरर्थक अक्षर जिन अक्षरों का कोई अर्थ नहीं है उन्हें कहा जाता निरर्थक लेकिन गाने में उनका उपयोग है जब अर्थ करेंगे मंत्र का तो जिन अक्षरों का उस मंत्रार्थ में वाक्यार्थ में कोई उपयोग नहीं है लेकिन जब गान करना होता है तो गान संपादन में वो अक्षर जोड़े बिना ठीक से मंत्र का गान नहीं होता है इसलिए वो प्रयुक्त जो उस मंत्र के साथ अक्षर होता है, उन्हें कहा जाता है स्तोभ गान संपादन के लिए वाक्यर्थ में अनुपयोगी निरर्थक वर्ण स्तोभाक्षर कहलाते हैं और स्तोबादि में आदि शब्द का प्रयोग किया है आदि शब्द से सार्थक पद भी लेना केवल स्तोभाक्षरों का ही गान नहीं होता है मंत्र में जो वाक्यार्थ में उपयोगी वर्ण है उनका भी गान होता है ना इसलिए स्तोभ यानी निरर्थक अक्षर भी गाए जाएंगे और सार्थक जो अक्षर है वे भी गाए जाएंगे तो आदि शब्द से वो अर्थवान अक्षर भी लेना तो निरर्थक तथा अर्थवान गीयमान वर्णों से विशिष्ट जो मंत्र है वैदिक वैदिक वाक्य वे कहलाएंगे साम। उनके अलग अलग नाम वाले अवयव हुआ करते हैं किसी के पाँच किसी के सात पांच अवयव जिनके हैं उन्हें कहा जाता है पांच भौतिक साम। सात अवयव जिनके हैं उन्हें कहा जाता है साप्त साम। साम के इन अवयवों का अलग अलग नाम छादोग्य के प्रथम अध्याय में द्वितीय अध्याय में आया हुआ है द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय में सब द्वितीय प्रथम और द्वितीय में तो यहाँ पर बताते हैं टीकाकार पांच भक्तिकिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार निधनाख्या पंच भक्तयो अवयवा योक्तम ये पांच भक्ति यानी अवयव है जिस वेद वचन के उस वेद वचन को साम कहा जाएगा वे पांच अवयव कौन हैं? तो कहते हैं हिंकार एक नाम है अवयव का जैसे शरीर के अवयों के हाथ पांव, शीर आदि नाम है न ना। ऐसे साम जो वैदिक मंत्र हैं और उनके अवयवों का नाम है हिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार निधन इन पांच नाम वाले पांच अवयव जिस वाक्य के हैं उसे कहा जाएगा पांच पांचभक्तिक साम। और ये पांच तो रहेंगे ही इनके साथ और दो अवयव जोड़ दें आदि और उपद्रव नाम वाले तो हो जाते हैं सात अवयव वाले साम वो कहते हैं कि साप्तभक्तिकम इति इस प्रतीक के बाद में हिंकार प्रस्ताव आदि उद्गीत प्रतिहार उपद्रव निदनाख्या सप्त भक्तो यश तत्थोक्तम तो प्रस्ताव के बाद एक जोड़ दिया आदि को और प्रतिहार के बाद एक जोड़ दिया उपद्रव को बाकी पांच वही है और स्तोभ शब्द का अर्थ करते हैं स्तोभो अर्थ सुन्यो वर्ण टीका में टीकाकार स्तोभ शब्द का अर्थ है वह वर्ण जिसका कोई अर्थ वाक्यार्थ उपयोगी नहीं होता है आगे हैं भाष्य में येजु पदार्थ बताया जा रहा है यजुंसी अनियत अक्षर पादवसानी वाक्य रूपाणी तो वेदों के उन वाक्य वाक्यों को यजु कहा जाता है जो जिनके निश्चित अक्षर और पाद नहीं होते हैं ऐसे वेद वाक्य ये जू कहलाएंगे इस प्रकार ये तीन प्रकार के मंत्र हुए ये हैं कर्मांग और दीक्षा पदार्थ बताया जा रहा है मौजादी लक्षणा मौजादी में आदि शब्द से चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं कि आदिना मंगल सूत्रादि ग्रह रक्षा सूत्रादि ये सब जो है दीक्षा कहलाता है जो कुश की अंगूठी पवित्री जैसी पवित्री कहा जाता है बना करके अंगुलियों में पहनाई जाती है एक आ, कुशाओं का ही मुट्ठी जैसे बना करके हाथ में रखी जाती है ये सब दीक्षा कहलाती है तो दीक्षा मौनजादी लक्षणा कर्त नियम विशेषा तो करता है यजमान तथा ऋत्विक इनके नियम विशेषों का नाम है दीक्षा और यज्ञास्त सर्वे तो सभी यज्ञ को उन तो कहते हैं अग्निहोत्रादि कर्म और क्रतु कहते हैं उन्हीं अग्निहोत्रादियों में जो सयूप अग्निहोत्रादि है कर्म विशेष वे क्रतु कहलाएंगे क्रतवो सयुपा और दक्षिणाश्च और दक्षिणा पदार्थ कहते एक गवादी अपरिमित सर्वस्वांता ये दक्षिणा है एक गाय से प्रारंभ करके अपरिमित अपने पास जितना है सब का सब दान वहाँ तक का तो सर्वस्व दान किसमें होता है तो टीका में टीकाकार लिखते हैं विश्वजीत सर्वेधयो सर्वस्व दक्षिणा अत एक गाम आरभ्य सर्वस्वांता दक्षिणा भवंती विश्वजित याग है सर्वोमेध याग है उसमें सर्वस्व दक्षिणा दी जाती है नचिकेता के पिता ने सर्वमेध किया था ना और उसमें देनी थी सर्वस्व दक्षिणा आगे हैं संवत्सर कालह कर्मांग तो संवत्सर भी है कर्म का अंगभूत तो समय काल और यजमान करता है कर्म का और लोका यानी तस् कर्मफलभूता तस्य कर्मफल यजम से तो यजमान के कर्म का फलभूत जो लोक है स्वर्ग आदि उन्हें कहा जाएगा कर्म फलभूता लोका और ते विशेष ते, ते यानी कर्म फलभूत लोक उनका विशेषण बताया जा रहा है सोमो यत्र यानी येषु लोकेशु पवते यानी पुनाति लोकान् तो सोम पवित्र करता है लोगों को जहाँ पर दिवलोकादि में वे हो गए सोम से पवित्र होते हैं लोक जहाँ पर ऐसे कर्मफलभूत लोक और यत्र यानी ये सु सूर्यस्तपति यानी जिन लोगों का समिधा के तरह समिधा सूर्य हैं ते च दक्षिणायन उत्तरायण मार्गद्वय गम्या विद्वद अविद्वत् फलभूता तो वे लोग कौन हैं जिनकी ये विशेषता बताई गई कि सोम जहाँ पवित्र कर्ता है सूर्य जहाँ समीध हैं तो कहते वे हैं दक्षिणायन उत्तरायन मार्ग से प्राप्त किए जाने वाले लोग जो विद्वान करता है यानी उपासक भी है और कर्म भी करता है समुच्चे अनुष्ठाई है उसे उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होने वाला ब्रह्मलोक और अविद्वान करता जो है का मतलब केवल कर्मी ही है उपासना नहीं करता उसका फलभूत दक्षिणा मार्ग से गम्य स्वर्गलोक इन दोनों की विशेषता बताई सोमो यत्र पवते यत्र पवते सूर्य यूर्यसे अब सप्तम मंत्र है कर्मांग विशेषों की उत्पत्ति बताई गई ष्ठ मंत्र में अन्य मंत्रों से उत्पत्ति के अन्य कर्मों के कर्मांगों की भी उत्पत्ति बताई जा रही है यहाँ पर सप्तम मंत्र में ष्ठ मंत्र में बताई गई कुछ कर्मांग की मंत्र हैं दीक्षा हैं तो संवत्सर हैं यजमान हैं ये कर्मांग विशेष है इनकी उत्पत्ति मूल पुरुष से हुई ये बताया गया तस्माच्चे देवा बहुधा संप्रसूता इत्यादि से बताया जा रहा है देवादि जो कर्मांग हैं उनकी उत्पत्ति भी इसी मूल पुरुष से होती है अधिदेव अधियज्ञ अध अधिभूत अधिवेद विभागों में विभक्त जितना भी संसार है वो सारा का सारा मूल पुरुष से अनन्या है मूल पुरुष का ही कार्य होने से ये दिखाना है तो रिक शाम येजू उसी से उत्पन्न हुए का है? मतलब अधिलोकात्मक अधिवेदात्मक संसार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है? उत्पन्न का अर्थ ही विवर्त है ब्रह्म से जब उत्पन्न करते हैं चैतन्य तो चैतन्य भी विवर्त उपादान कारण है और उससे उत्पत्ति है विवर्त विवर्त कार्य है ये सब मूल ब्रह्म का और उपाधि का मूल कारण भूत उपाधि का परिणाम उपहित का विवर्त तो दोनों उत्पन्न है उत्पन्न का मतलब कार्य है एक विवर्त कार्य है उपहित का और वही उपाधि का परिणाम रूप कार्य है तो सप्तम मंत्र का उच्चारण कर ले तस्च्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या वयांसी प्राणापानो प्राणपान्रीय यव श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधि तस्मात् तस्माच देवा बहुदा संप्रसूता तो तस्मात् ये सरो नाम प्रकृत पुरुष का परामर्शक है अक्षर ब्रह्म से ही कर्म के अंगभूत जो बहुधा देवता तो अनेको देव हैं विश्व देव मरुद्गन तो वसु आदि रुद्र इन विभागों में विभक्त जो अनेकों प्रकार के देव हैं अष्टवसु एकादश रुद्र उन्चास मरुदगण ये सब तो संप्रसूता यानी उत्पन्ना और साध्या, तो साध्य भी योनी विशेष है तो तस्माच्य साध्या संप्रसूता ये लगाना कर्मांग भूत व स्वादिदेवता भी उसी से उत्पन्न हुए तो उसी से साध्य भी उत्पन्न हुए तो उसी से कर्म के निर्वर्तक मनुष्य भी उत्पन्न हुए और पशु और पक्षी ये सब भी उसी से उत्पन्न हुए है मनुष्या पशवो वयांसी तस्मा संप्रसूता वयांस नपुंसकिंगलि संप्रसूता पशवो संप्रसूता मनुष्या संप्रसूतापानन प्राणन है श्वासोश्वास यानिजीवन मनुष्यादियों का जो जीवन है श्वासोच्वास ये भी उसी से निकला है तो जीवन का निमित्त भी वही है और ब्रीही यो जो हवी की सामग्री है हवन सामग्री गृहवादी ये सब भी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है और तपस तप जो आ, है वो भी एक प्रकार से किससे उत्पन्न हुआ मनुष्य से क्या ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है जो कृष्ण चंद्रायन आदि रूप तप है ये सब तब दो प्रकार का है एक तो होता है कर्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पयो रूप तप वो कर्मां जो यजमान है उसे करना होता है उससे कर्मां कर्म का अधिकार प्राप्त होता है कर्म की योग्यता आती है कर्म करने के लिए योग्य बनना होता है ना अधिकार प्राप्त करना होता है उस अधिकार संपादक पयोव्रतादि माने जाते हैं तप और एक स्वतंत्र तप है वो कर्मांग है कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र फल वाला कृष्ण चांद्रायन आदि तप ये दोनों प्रकार का तप और किससे उत्पन्न हुआ है तो ब्रह्मा से ही और श्रद्धा पहले दक्षिणा रूप एक यज्ञ की पत्नी बताई थी और दूसरी ये श्रद्धा वो भी ब्रह्मा से निष्पन्न हुई आस्तिक बुद्धि सत्यम और ब्रह्मचर्यम और विधि ये सब जो है जितना भी कर्म का साधन है सामग्री है वो ब्रह्म से निष्पन्न हुई है तो भाष्य हैं भाष्य को देखिए तस्मात् च पुरुषात् कर्मांग भूता देवा बहुदा वस्वादि वस्वादिगणभेदेन संप्रसूता सम्यक प्रसूता उत्पन्न हुए साध्या यानी देव विशेषा देव विशेषे साध्य और मनुष्य कर्माधिकृता पशो ग्राम्या अरण्या गाँव में रहने वाले कुत्ता बिल्ली आदि और अरण्य में रहने वाले शेर आदि ये पशु हैं वन से अन्य पक्षिण और जीवनम ये प्राणा पानों का करते हैं मनुष्य आदि नाम प्राणा पानो तो मनुष्यों का जो जीवन है वो प्राणा पान है श्वासोश्वास और ब्रीह यवो हविअर्थो ब्रीय यवादि हव... हवन सामग्री और तपस् तप दो प्रकार का है कर्मांगम पुरुष संस्कार लक्षणम स्वतंत्र फल साधनम तो पुरुष संस्कार लक्षण यानि पुरुष में कर्मांग अधिकार संपादक उसे कहा जाता है पुरुष संस्कार रूप तप और स्वतंत्र तप है स्वतंत्र फल देने वाला तप और श्रद्धा पूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग प्रयोग कार्थ अनुष्ठान अश्रद्धया हुत तपस्त कृत असद्य पार्थ न तत्तनो गीता कहती है कि श्रद्धा श्रद्धारहित तो यदि एक प्रकार से असत है उसका यहाँ भी और परलोक में भी फल नहीं होता का मतलब एक श्रद्धा पूर्वक ही करना होता है और श्रद्धाएँ आस्तिक के बुद्धि वेद ने जो बताया साध्य साधन भाव और जैसा स्वरूप कर्म का बताया है वैसा ही सांग अनुष्ठान हम करते हैं तो निश्चित ही जो फल बताया वह हमें प्राप्त होगा ही ये जो मन की निश्चयात्मिका वृत्ति है श्रद्धा कहलाती है अस्थिक बुद्धि वेद ने जो बताया वो वैसा ही है जैसा बताया जिस साधन का स्वरूप वैसा ही यदि हम करते हैं तो निश्चित ही उसका फल वेद ने बताया हुआ उसे मिलता है साधक को ये जो मन में विश्वास रूपावृत्ति है वो श्रद्धा कहलाती है इसलिए कहते यत्पूर्वक सर्वपुरुषार्थ साधन प्रयोग इस विश्वास के साथ ही समस्त पुरुषार्थ है फल और उसके साधन का अनुष्ठान होता है यद पूर्वक अने जिस आस्तिक बुद्धि से वेद ने बताए हुए तत्त फलों के साधनों का अनुष्ठान साधक करता है वह आस्तिक बुद्धि श्रद्धा है और वह भी उत्पन्न हुई है कार्य होने से ब्रह्म से ही हाँ। हाँ। तो अलग का कार्य उसको बताएंगे यदि तो वो अलग रहेगा ब्रह्म से ब्रह्म से अलग रहेगा तो ब्रह्म ज्ञान से उसका ज्ञान नहीं होगा इसलिए उपलक्षण विधेय कार्य मात्र समझना इस प्रकरण का तात्पर्य बताते हुए अष्टम मंत्र के भाष्य में अंत में भाष्कर भगवान बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण का तात्पर्य है कि जो कुछ भी है ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से अनन्य है ब्रह्म ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है ये इस प्रकरण का अभिप्राय है तो वेद वेद के द्वारा प्रकाशित अर्थ है ना तो वेद निष्पन्न हुए तो वेद के द्वारा प्रकाशित अर्थ भी ब्रह्म से नाम और रूप दोनों ब्रह्म से निष्पन्न हुए तो निषेधात्मक जो वेद उसका अर्थ है आसुरी संपद वह भी ब्रह्म से निष्पन्न हुई है लेकिन साधकों को त्यागने के लिए जो कल्याण चाहता है श्रेय चाहता है वह उन्हें त्यागे इसके लिए वो निष्पन्न हुई है ब्रह्मा से। तो ब्रह्म से क्योंकि ब्रह्म सारे जो संसार हैं उन सबको ही चलाना है ना भगवान को तो यौनिया सभी प्रकट करनी है आसुरी संपत्ति नहीं होगी आसुरी संस्कार नहीं होंगे आसुरी कर्म नहीं होंगे तो आसुरी यौनियाँ कैसे निष्पन्न रहेगी फिर निर्बीज हो जाएगी वो तो राम भी भी हाँ, हाँ? राम भी वही है रावण भी वही है तो मनुष्यादीना जीवन व्रीयो हविअर्थ तपस्या श्रद्धा पुरुषार्थ साधन प्रयोग चित प्रयोग चित्त प्रसाद आस्क्य बुद्धि स्तिक बुद्धि वो श्रद्धा है और सत्यम यानी अंधित वर्जनम यथाभूत अर्थ वचनम चापि च चा, अपीडाकरम जो सत्य का अर्थ है अंधित को तो छोड़ना है वास्तविक मैंने प्रमाण से सिद्ध अर्थ को प्रकट करने वाला वचन हो लेकिन दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला भी ना हो कटु सत्य ना हो कटु का मतलब कड़वा लगने वाला सत्य वो पीड़ा कर सत्य हुआ ना इसलिए सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रिया सत्य बोले लेकिन वो प्रिय भी हो जो अप्रिय सत्य है उसे मौन रहे प्रकट न करें तो ब्रह्मचर्य मैथुना समाचार और विधिश्च और ये विधि कर्तव्यता विधि का इति कर्तव्यता यानी ये साधन इस प्रकार करना है इस प्रकार करना है वो करने का प्रकार अनुष्ठान प्रकार इति कर्तव्यता कहलाती है उसे विधि कहते हैं तब जो दो प्रकार का बताया था ना उसके विषय में लिखते हैं टीकाकार कर्मांगम तपस्कर्मांगम पयोव्रतम ब्राह्मणस्य यवागु राजन्यस्य आमिक्षा वैश्यस्य इत्यादि विहितम ये है रूप तप यदि यजमान ब्राह्मण है तो उसे कुछ दिन दूध पीकर के ही रहना होता भोजन नहीं करना तो ये भी एक तप हो रहा है और यवा यदि राजन क्षत्रिय हैं यजमान तो उसे यवागु खा करके रहना वागू है लफसी और यदि वैश्य है तो उसे आमिक्षा खा के रहना तो इस प्रकार ये अलग अलग जो नियम बताए हैं उन नियमों को कहा जा रहा है एक प्रकार से दीक्षा और स्वतंत्र तप ने दीक्षा क्या तप हाँ और स्वतंत्र तप क्या है तो कहते हैं स्वतंत्रम कृष्ण चांद्रायनादि कृष्ण चांद्रायनादि तप ये होता है स्वतंत्र तप इसका अपना स्वतंत्र फल है हाँ प्रदोष प्रतादि लोग करते हैं चित्त शुद्धि के लिए और तीन मंत्र इसमें शेष है कल पूरा होगा ये खंड